शिवानंद स्मृति संग्रह कृपा घन विग्रह श्री महापुरुष महाराज जी स्वामी काशीश्वरानंद स ईश्वरों अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूप श्री भगवान अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूप हैं। स्वामी है। जी की भाषा में है एल ओ ही ई प्रेम ही जीवों की दुख दुर्दशा शोक ताप आदि अनेक प्रकार के कष्टों को देखकर श्री भगवान का हृदय द्रवित हो जाता है उन्ही के प्रतिकार के लिए करुणावश प्रतियुग में मनुष्य शरीर धारण कर इस धरती की धूल में वे अवतरित होते हैं जीवों के कल्याण साधन के लिए उनमें प्रबल आग्रह और गंभीर आकांक्षा होती है अवतार स्वयं श्री भगवान ही है सुवर्ण कण जिस प्रकार सुवर्ण ही है और स्फुलिंग जिस प्रकार अग्नि ही है तारतम्य उनके प्रकाश में ही प्रतीत होता है उसी प्रकार अवतार और अनेक अंतरंग पार्षदों में बाहर से कुछ पार्थक्य दिखाई पड़ने पर भी तत्वतः सब एक ही सत्ता है स्थल नाम रूप व्यवहार वचन आचार व्यवहार और बिहारी पदों को हटाकर कुछ स्वच्छ दृष्टि से पर्यवेक्षण करने पर जाना जाएगा कि युगावतार श्री श्री ठाकुर रामकृष्ण परमहंस देव के अंतरंग पार्षद भी दयावतार अनंत भाव में श्री ठाकुर के ही विभिन्न अंश तथा उनके ही अंग प्रत्यंग रूप हैं केवल शक्ति प्रकाश के तारतम्य के कारण पार्थक्य है श्री ठाकुर के उन अंतरंग पार्षदों में परम पूज्यपा स्वामी शिवानंद महाराज महापुरुष महाराज अन्यतम थे जिस प्रकार परमाराध्य जगतगुरु श्री श्री ठाकुर अलौकिक उदार निष्कलंक विवेक वैराग्यवान प्रेममय समाधिमान, अहंकार रहित आनंदमय सरल शिशु के समान अलौकिक स्वभाव और चरित्रवान थे उसी प्रकार उन गुणों का अधिकांश उनके योग्यतम शिष्य महापुरुष महाराज के देववांचित स्वभाव और चरित्र में विद्यमान था पुज्यपाद महापुरुष महाराज के विराट उदार, उदार महान पवित्र भावघन भावघन तथा विचित्र जीवन के अनेक गुणों में केवल एक महान गुण प्रत्यक्ष किया गया है अथवा अत्यंत विश्वस्त सूत्रों से जाना गया है जो है उनके दैवी प्रेम से उत्पन्न अपार हेतु कृपा और उदारता इसी विषय के संबंध में स्मृति चयन करके कुछ प्रकार डालने की चेष्टा करूँगा लगभग पैंतालीस छियालीस वर्ष पहले की बात है मठ के पुराने भवन के दुमंजले पर स्वामी जी के कमरे के पश्चिम ओर के कक्ष में उस समय कार्यालय और पुस्तकालय था उस कक्ष में बैठकर एक दिन तीसरे पर महापुरुष महाराज ने बातचीत के प्रसंग में सामने बैठे हुए कुछ भक्तों से कहा देखो कृपा और आशीर्वाद के अतिरिक्त हमारे पास और क्या है हमारा सब कुछ ही आशीर्वाद है किसी दूसरे समय उन्होंने कहा था प्रत्येक श्वास प्रश्वास के साथ उनका नाम और प्रार्थना जग कल्याण के लिए चल रही है उनके चरित्र की यह विशिष्टता अनायास सबकी दृष्टि आकर्षित करती थी कलकत्ता विद्यार्थी भवन श्री रामकृष्ण मिशन स्टूडेंट्स होम के प्रथम छात्रों में कुछ लोग 1915-16 पंद्रह ईस्वी से बेलूर मठ में आने जाने लगे थे इसके बाद जो छात्र विभिन्न समय में आकर उस विद्यार्थी भवन में रहते थे उनमें से जो नियमित रूपेण मठ में आया जाया करते थे उनमें हर एक के प्रति महापुरुष महाराज का गंभीर स्नेह प्यार और शुभकामनाएं थीं ठीक पिता के समान सदा सावधान दृष्टि रखकर उन्हें यथार्थ मनुष्य तैयार करने के लिए उनकी चेष्टा रहती थी प्रयोजन होने पर वह उनका शासन भी करते थे और जब तक वे मनुष्य की तरह नहीं बन जाते तब तक उनमें उनके लिए सदा चिंता रहती थी उस समय कलकत्ता विद्यार्थी भवन का एक छात्र महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में सम्मिलित होकर कई बार जेल हो आया था इस तरह राजनीति लेकर दो साल बीतने के अंतर उसे वह अच्छा नहीं लगा अंत में सन्यासी होकर श्री श्री ठाकुर और स्वामी जी के काम में आत्मनियोग करने का दृढ़ संकल्प लेकर वह एक दिन मठ में महापुरुष महाराज के श्री चरणों में पहुंचा उससे सब बातें सुनकर महाराज जी ने कहा उससे कुछ न होगा कुछ ना होगा महापुरुष जी की बात सुनकर उस छात्र ने डरते हुए पूछा महाराज तब क्या उपाय होगा महापुरुष जी ने गंभीर भाव से उससे पूछा क्या तुम श्री ठाकुर को मानते हो उत्तर आया जी महाराज उन्होंने फिर प्रश्न किया श्री मां को मानते हो उत्तर आया जी महाराज उस छात्र ने राजनीतिक आंदोलन में सम्मिलित होने के पहले ही श्री श्री देवी से मंत्र दीक्षा पाई थी महापुरुष जी ने तीसरी बार अंतिम प्रश्न पूछा स्वामी जी को मानते हो उस छात्र ने इस बार धन्यता से उत्तर दिया जी महाराज मानता हूँ श्री ठाकुर श्री और स्वामी जी को मानता है जानकर ही महापुरुष महाराज ने प्रसन्न होकर उसे अभय प्रदान करते हुए कहा तब तो भय की कोई बात नहीं है मैं कहता हूँ कि और कोई भय नहीं है होगा होगा सब कुछ होगा अब चिंता न करो थोड़े दिनों के भीतर ही वह छात्र मठ में आकर यथासमय सन्यासी हो गया 1921 सौ ईस्वी के नवंबर मास में श्री राजा महाराज के साथ महापुरुष महाराज भी भुवनेश्वर मठ में थे कलकत्ते का एक युवक भक्त भी उस समय भुवनेश्वर घूमने आया था और अपने एक मित्र के किराए के मकान में कुछ दिनों के लिए रह रहा था वह रोज दिन का अधिकांश समय मठ में ही बिता था एक दिन संध्या की आरती के पश्चात उसने देखा कि उसी मठ भवन के बीच में वाले हाल में श्री महाराज महापुरुष महाराज तथा अन्य दो तीन साधु बैठे हैं एक सन्यासी पंजाब आदि प्रांतों में कुछ दिन बिताकर अब उस मठ में आ गए हैं राजा महाराज उस साधु को बाहर इधर उधर न भटककर उसी भुवनेश्वर मठ में रहने के लिए बार बार कहने लगे किंतु उनकी बात उस साधु को अच्छी नहीं लगी महाराज ऐसे स्नेह और करुणायुक्त मृदु स्वर से कह रहे थे कि सुनने पर सभी का हृदय द्रवित हो जाता शिष्य न होने पर भी उसका हाथ पकड़कर उन्होंने अनुरोध भी किया बात बात में उन्होंने ऐसा भी कहा अच्छी बात तुम एकांत में साधन भजन करना चाहते हो यही ना, तो देखो यह स्थान बहुत ही निर्जन और परम, परम पवित्र महातीर्थ स्थान शिव क्षेत्र और साधन भजन के लिए बहुत अनुकूल है तो यहीं रहकर साधन भजन कर सकते हो यदि तुम यहाँ रहकर तपस्या करने में राज़ी हो जाओ तो तुम्हारे लिए सब प्रकार की सुयोग सुविधाएँ कर दूंगा एक पृथक कुटिया बनवा दूंगा खाने पीने की कोई असुविधा नहीं होगी यहीं रहकर तपस्या करो यहाँ तुम्हें कोई नहीं सताएगा और न तुम्हारी तपस्या में बिघ नहीं डालेगा किंतु अन्यत्र कहीं मत जाओ इसी मठ में रहो प्रायः आधे घंटे या पौन घंटे तक अनेक प्रकार से समझा बुझा कर अनुरोध करने पर भी वे उसे अपने मत में नहीं ला सके निदान उन्होंने अंत में कहा तुमने हमारी बात ना मानी तो क्या करोगे बताओ बहुत से अशुभ संस्कार हैं मनुष्य चाहने पर भी सब काम नहीं कर सकता और न मार्ग पर ही चल सकता है इन बातों को कहकर वे गंभीर भाव से बैठे रहे महापुरुष महाराज अब तक स्थिर भाव से चुपचाप बैठे सब कुछ सुन रहे थे एक बात भी नहीं बोले महाराज को रुककर गंभीर भाव से बैठे देखकर उन्होंने उस साधु से केवल इतना ही कहा अच्छी बात महाराज का कहना तो तुमने नहीं माना इसका फल तुम शीघ्र ही समझोगे उनकी यह बात थोड़े दिनों के भीतर ही अक्षर अच्छा में परिणित हो गई थी उस साधु के नैतिक जीवन में पतन और संघ से निकाल दिए जाने की बात को जब सोचते हैं तो महापुरुष महाराज की भविष्य दृष्टि को देखकर हम मुग्ध होते हैं महापुरुष महाराज के स्नेह प्रेम आदर यत्न कृपा और करुणा के भीतर किसी प्रकार का भेद नहीं था सभी के ऊपर उनकी दृष्टि समान भाव से होती थी श्री श्री ठाकुर के महा समान ही महापुरुष महाराज भी प्रार्थना और शरणागति के ऊपर विशेष महत्व देते थे वह प्रायः कहा करते थे प्रार्थना कभी विफल नहीं होती सचमुच ही मैंने अनुभव किया है कि हार्दिक प्रार्थना का फल अवश्य मिलता है व्याकुल होकर खूब प्रार्थना करो देखना वह कभी निष्फल नहीं जाएगा उनकी दया अवश्य होगी वे इन दोनों विषयों में केवल मौखिक उपदेश ही नहीं देते थे अपने जीवन में भी उसे प्रमाणित करते थे अनेक व्यक्तियों में उन्हें अनेक बार हाथ जोड़कर व्याकुल भाव से प्रार्थना करते सुना है प्रभु शरणागत शरणागत महापुरुष महाराज की प्रार्थना जीव कल्याण के लिए ही होती थी यह कहना अनावश्यक है एक भक्त के पुत्र का जन्म आठ महीने में हुआ उसके जीने की आशा बड़े बड़े डॉक्टरों ने भी छोड़ दी थी उस समय संभवतः 1923-24 तेईस ईस्वी में महापुरुष महाराज भवानीपुर गदाधर आश्रम में थे कोई उपाय न देकर उस भक्त की वृद्ध माता अग अगति की गति महापुरुष महाराज के पास पहुंची और उनकी कृपा मांगने लगी उस वृद्धा का विश्वास था कि बाबा जी के आशीर्वाद और उनकी चरण धूलि के स्पर्श से पुत्र अवश्य जी जाएगा उस आश्रम में जाकर महापुरुष महाराज को प्रणाम करके वृद्धा ने अपनी आसन्न विपत्ति की बात बताई और उनका आशीर्वाद मांगा महापुरुष महाराज ने स्थिर भाव से उसके दुख की कथा सुनकर अंत में अभय देते हुए कहा नहीं यह लड़का नहीं मर सकता जिस काले नाग का विष महामंत्र उसके पेट में पहुंचा है उस नवजात शिशु के गर्भ में रहते समय उसकी माता को महापुरुष महाराज ने मंत्र दीक्षा दी थी उस घटना का स्मरण कर ही उन्होंने यह बात कही थी उससे उसे नवजात मृतकल्प शिशु को चट्टान पर पटक देने से भी उसका बाल बाका न होगा माता तुम चेतना न करो श्री ठाकुर की कृपा से वह अच्छा हो जाएगा इस प्रकार अभय पाकर वृद्धा उनकी चरण धूलि लेने के लिए आगे बढ़ी महापुरुष महाराज उस समय गलीचा बिछे हुए दो मंजिले पर अपने कक्ष में मोजा पहने बैठे थे वृद्धा को चरण धूलि लेने के लिए आगे आते देखकर उन्होंने प्रयास करते हुए कहा पैर में धूल कहाँ है कि लोगी वृद्धा अपना आंचल फैला भक्ति के साथ उनके दोनों चरणों का स्पर्श कराकर होली इसी से ही हो जाएगा बाबा महापुरुष महाराज वृद्ध ब्रिध का वृद्धा का वह भावपूर्ण कृत्य देखकर और उसकी बात सुनकर बालक की तरह हंसने लगे उनके आशीर्वाद से वह मुमूर्षु शिशु धीरे धीरे रोग मुक्त होकर स्वाभाविक भाव से ही बढ़ने लगा श्री गुरु की कृपा से अन्य बालकों की तरह वह आज भी अच्छा है हार्दिक प्रार्थना कभी निष्फल नहीं होती उस बात की सत्यता श्री श्री ठाकुर ने ही महापुरुष महाराज के शरीर के अवलंबन से प्रत्यक्ष दिखा दी